खेलने निकले तो कण्व ऋषि के आश्रम पर पहुंचे वहां उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखा युवती ने राजा से कहा मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूं वे इस समय यहां नहीं है आप मेरा आतकार करें राजा ने कहा देवी मैं क्षत्रिय हूं मैं आपको देखकर मोहित हुआ हूं आप निश्चय ही ब्राह्मण की पुत्री नहीं हैं। युवती ने कहा, सच है मैं ऋषि विश्वमित्र एवं मेनका की पुत्री हूं शकुंतला मेरे जन्म के बाद मेरी माता मुझे यहां छोड़कर चली गई कर्ण ऋषि ने ही मेरा पालन पोषण किया इसलिए मैं उनकी पुत्री हूं शकुंतला की बातों से राजा और भी अधिक प्रभावित हुए उन्हें शकुंतला से प्रेम हुआ शकुंतला की स्वीकृति प्राप्त कर राजा ने उनसे गंधर्व विवाह किया कुछ समय अपनी के के साथ बिताने के बाद राजा अपनी नगरी को लौटे शकुंतला दुष्यंत के विवाह का समाचार सुनकर कण्वऋषि प्रसन्न हुए लेकिन शापवश राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए शकुंतला उनके पास गई पर राजा ने उसे स्वीकार नहीं किया शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम में ही रही वे गर्भवती थीं। समय आने पर उसे पुत्र हुआ वह बालक जन्म से ही बहुत साहसी और बलवान था। एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में इस बालक को देखा राजा को स्वाभाविक स्नेह उत्पन्न हुआ उसी समय आकाशवाणी हुई शकुंतला से गंधर्व विवाह करके ही तुमने इस बालक को उत्पन्न किया है तब राजा दुष्यंत ने कर्ण ऋषि से क्षमा प्रार्थना की तथा अपनी पत्नी शकुंतला एवं पुत्र को लेकर अपनी राजधानी वापस आए राजा दुष्यंत का पुत्र भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ राजा दुष्यंत के बाद भरत चक्रवर्ती सम्राट बने भरत के नाम से पूरे देश का नाम भारत वर्ष या भारत हुआ